पर परमेश्वर उनके असीम कृपा से और महापुरुषों के अनुग्रह से हम लोग ऋग्वेदी या उपनिषद के जो तीसरा खंड है उसको लेकर विचार कर रहा यहां तक विचार हुआ था उस परमात्मा ने सारा जगत को सृष्टि कर दिया लोक है लोकपाल है उनका भी निर्माण किया और उनके लिए जो भोजन आदि है वो सब कुछ हुआ सब कुछ होने पर भी ये जो कार्यकरण संगात है अर्थात शरीर उसमें मेरे बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा जैसे कोई मकान में सब कुछ होने पर भी मालिक के बिना वो अव्यवस्था हो जाता है पुनः ने विचार किया इसमें मुझे प्रवेश करना है मकान तो बना दिया मैंने और प्रवेश करना है प्रवेश करने के लिए अनेक मार्ग तो है इस शरीर में किंतु ऊपर का जो सीमा है ब्रह्मरंद्र है वो नीचे में सबसे अंगूठा माना जाता है तुमने विचार क्या अंगूठे से मैं प्रवेश करूं? अथवा ये जो ब्रह्मरंद्र है उससे प्रवेश करो तो विचार करके उन्होंने सोचा अरे मैं तो राजा हूं राजा कभी राज मार्ग में ही प्रवेश करता है अंगूठा है वो सेवक का मार्ग है राजा का मार्ग नहीं इसलिए वहां से प्रवेश करना उचित नहीं इसलिए मुझे इस ब्रह्मरंध्र के द्वारा ही जो सीमा है ऊपर की उससे ही प्रवेश करना ये विचार किया और विचार करने के बाद आगे के मंत्र में वो प्रवेश बता रहे बारहवें मंत्र में सव सीमा विदार्यतया द्वारा प्रापत्यता का मतलब है वो ईश्वर सृष्टि करता है दूसरा कोई नहीं है किसने सृजन किया सृष्टि की कोई और प्रवेश करने वाला कोई अलग है। मकान में तो अलग बात है मकान बनाने वाला है इंजीनियर है मे स्त्री होते हैं किंतु वो प्रवेश नहीं करता हां प्रवेश वो भी करते बनाते समय में अंदर उसको पेंटिंग करने के लिए रिपेयरिंग करने के लिए रहने के लिए प्रवेश नहीं करते रहने के लिए प्रवेश मालिक ही करता है किंतु यहां जिसने मकान बना दिया बनाने वाला भी वही है प्रवेश करने वाला भी वही दो नहीं है इसलिए तैतरीय उपनिषद में भी आया तदे सृष्ट् आनुप्राश्यत देखिए सृष्ट्वा प्रत्यय है जहां भी कर्ता एक हो क्रिया दो हो कर्ता एक हो और क्रिया दो हो अथवा अधिक भी हो तभी तो प्रत्यय प्रयोग होता है जैसा मान लीजिए एक ही व्यक्ति देवदत्ता नाम का पहले भोजन कर रहे हैं उसके बाद थोड़ा आराम कर रहे दूसरी क्रिया हो गई उसके बाद यहां से यात्रा में निकल रहे तीन क्रिया हो गई वहां भोजन करने वाला भी देवदत्त है विश्रांति भी वही कर रहे है। और गमन भी वही कर रहे है। तीन वाक्य को आप एक वाक्य में जोड़ सकते भोजन करके विश्रांति करके यात्रा में हाँ, करके प्रयोग किया तो भोजन करके विश्रांति करके यात्रा में चलेगा वैसे ही जहां पूर्व की दो क्रिया है अंतिम क्रिया है गमन और उससे पूर्व क्रिया है विश्रांति उससे पूर्व क्रिया है भोजन ये पहले वाले दो क्रिया में तो प्रत्यय लगता है संस्कृत में भुक्त शयित्व व्रजति वो इसका मतलब वो कभी होगा देवदत्ता ने भोजन किया और उसका मित्र ने यज्ञ ने विश्राम किया और तीसरा व्यक्ति जा रहे तभी नहीं होता है क्योंकि वहां करता तीन हो गया भोजन करने वाला देवदत्ता विश्रांति करने वाला दूसरा जो दू... उसका मित्र जाने वाला तीसरा वा वहां नहीं होता है करत एक होना चाहिए तो उसमें जो अंतिम जो क्रिया है उससे पहले तो प्रत्यय होता है पिछले वहां श्रुति ने तदै सृष्टवा अनुप्राविश्य अनुप्राविश्य बाद वाले के प्रवेश किया तो पहले क्या किया सृजन कर दिया तो इससे सिद्ध होता है एक ही करता है जैसा वहां मकान बनाया और प्रवेश किया मकान बनाया में स्त्री ने प्रवेश वो नहीं किया मकान में स्त्री ने बनाया यजमान प्रवेश किया दो है वहां करता तो इसीलिए यहां इस शरीर आदि मकान को बनाने वाला भी वही है और इस शरीर में प्रवेश करने वाला भी वही है पिछली तो पर्य स एतमेव सीमा नाम स का मतलब ईश्वर सृष्टि करता एक तव अर्थात इसी सीमा को सीमा कहते हैं जो अंतिम जहां होता है जैसा भारत की सीमा यहां तक है बॉर्डर इसी प्रकार का ये शरीर का बोर्डर है ऊपर यहां तक माना जाता है त्रया कपाल यहां तीन कपालों का सीमा है इधर का एक कपाल इधर का एक और पीछे का त्रिकपाल मानते हैं और यहां जोड़ा है बीच में सीमा मानते हैं ये माताओं को पता है ये बच्चा का जन्म होता है वहां गड्ढा जैसा रहता है बाद में मालिश करते करते करते धीरे धीरे उसको ये बनाते हैं। ये सीमा मानते ऊपर की नीचे की सीमाएं हमारा अंगूठा माना जाता है किसकी सीमा इसमें रहने वाला जो मालिक है इसकी सीमा अच्छा इस सीमा को उल्लंघन यदि किया दूसरे के नाक में हाथ लगा दिया बस वहां झगड़ा शुरू होगा सीमा का अतिक्रमण क्या है? अपने नाक में हाथ लगाओ कोई आपत्ति नहीं गुस्से से भी दूसरे में लगाया तो वहां झगड़ा होगा क्योंकि सीमा की उल्लंघन किया तो इसलिए यहां सीमानम सीमान मतलब बोर्डा ये ऊपर का तो उसको विधार अर्थात उसको विधीर्ण किया छिद्र कर दिया उन्होंने इसमें अनेक प्रकार की शंका हो सकती है अभी विचार करेंगे उसको विधारण करके एतया द्वार किस द्वार से ऊपर की सीमा को पहले उन्होंने चित्र कर दिया और इसके द्वारा प्रापद्यतः प्रविष्ट कर दिया और प्रवेश करके इस शरीर में अभिमान करने लगा इस शरीर का मालिक मैं हूं अच्छा यहां विचारणीय है ठीक है इस ब्रह्मरंद्र कहते हैं इसको छिद्र करके वो प्रवेश कर दिया है। मान लिया तो प्रवेश कैसे किया उन्होंने इसको लेके ब्रहद्य में बहुत विचार किया इतना विचार किया बहुत जैसा ये मकान बना दिया मकान में प्रवेश किया मालिक ये तो संभव है क्यों जो प्रवेश करने वाला जो शरीर परिचिन है परिचिन्न है वह परिचिन है परिचिन्ह है इसलिए इस मकान में प्रवेश किया अच्छा आपका जो परमात्मा है ईश्वर है परिचिन्ह है व्यापक है व्यापक कभी प्रवेश नहीं कर सकता वहां पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया जैसा सर्प है बिल में प्रवेश करता है वैसा किया सर्प तो बिल में प्रवेश कर रहा है इसी प्रकार यहां बिल से भगवान प्रवेश किया आपके अंदर इसका मतलब भगवान भी सर्प जैसा हो गया सिद्धांत ने कहा ऐसा तो प्रवेश नहीं होगा क्योंकि वो निरावयव तत्व है व्यापक तत्व है सर्प जैसा प्रवेश किया वैसा नहीं होगा अच्छा जिस प्रकार आम के अंदर जो गुटली प्रवेश हो गई आम तो खाते हैं हम फल है तो गुटली कहां से प्रवेश हो गई किसने उसके अंदर घुसा दिया होगा पेड़ के अंदर से आके उसमें फल में घुस गई होगी ये तो निश्चय है आम के अंदर घुटली तो है तो आम के फल के अंदर जिस प्रकार घुटली प्रवेश हो गया वैसा प्रवेश हो गया होगा तो ये भी संभव नहीं है क्योंकि ये भी सावयवा है परमात्मा तो सावयव ने वैसा ही प्रवेश संभव नहीं परिचिन्ह होगा अथवा मान लीजिए नारियल के अंदर जो जल प्रवेश हो रहे हम नारियल पानी पीते वो जल कहां से गया उसमें किसने प्रवेश करवा दिया तो नारियल के अंदर जैसा जल प्रवेश है वैसा प्रवेश हो गया होगा ये भी संभव नहीं तो प्रवेश हुआ मतलब क्या कैसे हो गया तो समाधान किया यहां प्रवेश का मतलब है उपाधि के साथ तादाद में होना बस इतना ही अथवा आपका मुख है दर्पण में प्रवेश हो गया दर्पण के सामने आप खड़े हो गए तो आपका मुख क्या है दर्पण में प्रवेश क्या वास्तव में आपका मुख दर्पण में प्रवेश हुआ वहां नहीं प्रवेश व प्रवेश प्रतिया मान दीजिए कुछ समय के लिए प्रवेश हो गया दर्पण ही चूर चूर हो जाएगा तो वैस सही अंतकरण रूप दर्पण में उसकी एक प्रतिच्छाया पड़ गई उसी को ये कहते हैं प्रतिबिंब अथवा जल में सूर्य प्रविष्ट हो गया जल में सूर्य प्रविष्ट का मतलब है सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है वैसे ही इन उपाधि के साथ तादातम्य होना इसी का प्रवेश माना जाता है और कोई प्रवेश बन नहीं सकता किसी प्रकार का प्रवेश संभव अच्छे किसी प्रकार का प्रवेश बन ही नहीं सकता श्रुति बता रहे क्यों जैसे बच्चों को जो कहानी सुनाती वैसा हम मान के बैठे हैं इसके अंदर जीवात्मा करके भ्रम पड़ा है हमारे अंदर मैं जीव हूं मेरा जन्म हुआ है करके इसलिए श्रुति को भी इतना नीचे आना पड़ता है समझाने के लिए ये भ्रम कैसा हटावे उसी अवस्था में आकर श्रुति को समझाना पड़ता है चलो मान लिया वो प्रवेश हो गया तो प्रवेश किस शरीर में हुआ उसका क्या भी शंघ स्थूल शरीर में यदि प्रवेश हो गया पहले उसमें जीव नहीं तब माता के गर्भ में आने के बाद बाद में घुस गया होगा तो जन्म होते हुए मुर्दा होना चाहिए स्तुति के अनुसार यही सिद्ध होता है इस सीमा को छिद्र करके प्रवेश कर रहे स्तुति बोल रही तो इसका मतलब जन्म होने के बाद प्रवेश हुआ ये सिद्ध होता है यदि मान भी लीजिए जन्म के बाद यदि प्रवेश हो पहले तो जीव नहीं रहना चाहिए ये भी दोष आता है तो प्रवेश कैसे किया छांदोग्य उपनिषद में पांचवें अध्याय में तीसरे खंड में वहां पंचाग्नि विद्या बृहदारण्य उपनिषद में भी है छठवें अध्याय में तो वहां बता दिया जीव कैसा आता है कैसा प्रवेश करता है तो वहां छांदोज्य में पंचाल देश का एक राजा था उसका नाम है प्रवाहणा जैविली नाम का जीवल का पुत्र है प्रवाहन, बहुत बड़े विद्वान थे उनके पास आरुणिका का पुत्र श्वेत केतु गया ब्राह्मण थे ब्राह्मण तो राजा के पास जाते थे तो राजा के पास गए राजा ने उनको सीधा प्रश्न पूरा प्रश्न किया नहीं तो नियम होता है राजा पहले ब्राह्मण का सत्कार करते हैं आधार सत्कार के बाद प्रश्न करते हैं। उस बालक को उन्होंने पहचान लिया ये तो बालक है घमंडी है अभिमानी है इसका अभिमान चूर करना है क्योंकि अभिमान है अनर्थ का कारण माना जाता है कोई भी अभिमान हो भगवान वाश्यकार जी ने कहा दिया है विवेक चुड़ामी में अहंकार है आप परमात्मा को जानना दूर बात है परमात्मा का विचार भी नहीं कर सकते आपका जो अहम है प्रतिबंधक करेगा तो इसलिए वहां बता दिया अहंकार सर्प सर्प का उपमा दिया उसकी अहंकार एक सर्प है ब्रह्मनिधि इस ब्रह्मनिधि को लपेट करके बैठा है अहंकार सर्प तृषि का उसके तीन फण है वो सर्प के तीन फण है और तीन फणों के द्वारा वो फुत्कार मार रहे तो तीन फण कौन है सत्व रजहा तमो गुण वे अहंकार रूप सर्प का फण है ठीक है रजोगुण और तमोगुण ठीक है किंतु सत्वगुण कैसे ही समझ नहीं आ रहे सत्वगुण को भी वहां फण बता दिया बंधन का कारण बता दिया बस इतना अंतर है रजोगुण और तमोगुण बंधन का ही कारण है सत्वगुण बंधन का भी कारण है बस यही अंतर एक में ही लगेगा एक में भी लगेगा जहां ही लगता है वो ऑप्शन नहीं रहेगा आपका बस बंधन का ही कारण है और वहां न नचा नहीं सत्वगुण है, सत्व है बंधन का भी कारण है एक ऐसा अब जितने भी सत्कर्म कर रहे सत्वगुण का कार्य है चाहे तो स्वर्ग के लिए याग कर रहे उपासना करके कुछ फल के लिए अनुष्ठान कर रहे सब सत्वगुण का कार्य है। तो पुण्य आपके अंदर उत्पन्न हो गया जन्म का कारण बन गए वो स्वर्ग में आप गए भी वहां भोग भी किए किंतु क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम मिशन वापस आना पड़ता है इसलिए कर्म भी बंधन का कारण यदि आप पुण्य कर्म करते हैं निष्काम रूप से वो अंतकरण शुद्धि के द्वारा आपना स्वरूप के ओर पहुंचा देता है इसलिए वो बंधन निवृत्ति का भी कारण है तो अहंकार रूप सर्प है ब्रह्मनिधि को लपेट करके बैठा है और उस ब्रह्मनिधि को प्राप्त करना हो आपको वहां ज्ञान रूप अस्त्र आपका पास होना चाहिए और किसी से भी उसको छेदन नहीं कर सकते ज्ञानाशीना तो ज्ञानासीना का भी वहां विशेषण दिया ऐसा नहीं तलवार चमचमाती हुई तलवार जिसमें जंग नहीं लगा है ज्ञान तलवार हम लोगों ने भी हाथ में पकड़ा है अभी अभी ज्ञान ही तलवार और क्या है किंतु इसको उतना धार देना पड़ेगा नोकीला बनाना पड़ेगा तलवार को आप धार तभी देंगे प्रयत्न करना पड़ेगा प्रतिदिन एक दिन रख दिया दो तीन दिन के बाद उसमें जंग लगेगा ये ज्ञान रूप को धार देने का मतलब है मनन निधिध्यासन में जोर देना चाहिए श्रवण तो हम करते हैं श्रवण के बाद उसी को लेकर मनन होना चाहिए निरिध्यासन तभी जो हमारी ज्ञानरूप तलवार है नुकीली बन जाएगा उससे ही वो अहंकार रूप सर्प को समाप्त कर तो इसमें जब तक अहम भाव रहेगा तब तक संभव नहीं तो उस बालक के अंदर अहम भाव था पिताजी से पढ़े तो थे देखिए विद्या भी यदि ठीक ठीक से आप नहीं पचाएंगे वो आपको अहंकार में परिणत करती है देखा भी जाता है किंतु वो विद्या नहीं है वास्ता में अविद्या है विद्या का नाम है प्रकाश जहां प्रकाश है वहां अंडाकार रहेगा कहां से यदि आप विद्या पढ़ने के बाद ही यदि आपके अंदर अहंकार है वो आप विद्या नहीं पढ़े हैं, वो अविद्या है अभी शास्त्र में आया हुआ जो पंक्ति है वो विद्या नहीं है तो ननु नचा पंचम्यंत श्रेष्ठ्यांत जो पंक्ति लगाना वो अलग बात है वो विद्या नहीं है हम लोग उसी को ही विद्वान मानते हैं पंक्ति लगाया बढ़िया ढंग से वो विद्वान है नहीं तो विद्या आने के बाद उसके अंदर कभी अहंकार नहीं रहता है ना उसमें भेदभाव रहेगा ना उसमें द्वेष रहेगा सर्वत्र समभाव आता है प्रकाश है तो इसलिए बालक ने अध्ययन किया था अहंकार तो उसके अंदर राजा ने पहचान लिया इसलिए सत्कार नहीं किया सीधा उनसे प्रश्न किया हे hey बालक क्या तू शिक्षित हो कुछ पढ़े लिखे हो सीधा पूछ लिया राजा तो बालक ने बोले भो राजन उन्होंने भी ऐसा बोल हां राजन मैं मूर्ख नहीं हूं पढ़ा लिखा हूं इस प्रकार उत्तर दिया तो वहां राज ने एक नहीं पांच प्रश्न पूछा उनका एक के बारे एक एक के बाद तो उसमें पांचवा प्रश्न उन्होंने पूछा पंचमा आहूति रूप से दिया हुआ जो श्रद्धा है ये पुरुष रूप को धारण करता है था मनुष्य रूप को धारण करता है क्या ये पंचमा आहुति तुम जानते हो तो बालक एक प्रश्न भी नहीं जानता पांचवा दूर बात है एक भी नहीं उसके अंदर जो अहंकार है चूर हो गया देखिए अहंकारी व्यक्ति होता है उसको थोड़ा सा चोट लेंगे तो और भी वो भड़क जाता है विचारवान पुरुष यदि हो समझ जाता है किंतु अविवेकी व्यक्ति और भी भड़क जाता है <coughs> अनर्थ की ओर जाता है उसके बाद राजा ने कहा बाला कोई चिंता नहीं उत्तर नहीं दे तो कोई आपत्ति नहीं आप यहां आराम से यहां हमारा रह सकते अतिथि रूप से आपकी बढ़िया सेवा होगी किंतु बालक के अंदर वही घूम रहा था अभी रहेंगे कैसा वहां से सीधा चल पड़े अपने पिता के पास पिता के पास जाके रूठ गए एकदम आपने कैसा मुझे सिखा दिया कैसा अध्ययन किया मुझे कुछ भी नहीं सिखा दिया आपने सारा गुस्सा पिता के ऊपर निकाल दिया जैसा होता है प्राचीन काल में आज का नहीं पहले कोई सास बहू को डांट देती थी सास से बोल नहीं सकते थे आज की बहू तो कान पकड़ सकती थे तो गुस्सा क्या करेंगे बर्तन के ऊपर पटक देंगे जोर जोर से गुस्सा तो निकलना ही पड़ेगा ना वो जब तक अंदर से नहीं गया बाहर तब तक शांति नहीं होता है निकलना भी चाहिए अंदर नहीं रखना चाहिए किंतु गुस्सा निकल रहे वो अनर्थ ना हो ये भी देखना चाहिए उसे अनर्थ भी नहीं होना चाहिए तो सारा जितना भी गुस्सा है अपने पिता के ऊपर निकाल दिया पिता ने कहा बालक थोड़ा शांत तो हो हु, क्या हुआ दोनों ने कहा राजन्य बंधु राजा को राजा नहीं बोल रहे राजन्य बंधु एक क्षत्रिय का कलंकी है देखिए राजन्य बंधु शब्द प्रयोग करता है क्षत्रिय होने पर भी क्षत्रिय का धर्म जिसमें नहीं वो राजन्य बंधु कहते ब्राह्मण बंधु कहते ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिया किंतु ब्राह्मणोचित कार्य नहीं करते उसको बोलते ब्राह्मण बंधु इसलिए राजन्य बंधु है देखिए राजा ऐसा नहीं था विद्वान भी था बालक को सम्मान भी किया किंतु बालक को चोट पहुंच गई बालक को नहीं बालक का अहंकार को इसलिए शब्द प्रयोग कर रहे ये क्षेत्रियों में कुल में जन्म लिया है क्षेत्रीय नहीं उस राजा ने दुष्ट राजा ने मेरे पास एक नहीं पांच पांच प्रश्न किया चलो प्रश्न करने से कोई आपत्ति आप नहीं मैं एक भी उत्तर देने में समर्थ नहीं हूं इसलिए आपने मुझे क्या शिक्षा दी तभी वो पिता बता दें पुत्र मेरे पास जितने थी मैं आपको बता दिया किंतु राजा ने जो प्रश्न किया है मैं भी नहीं जानता यदि मैं जानता तो आप जैसा प्रिय पुत्र को क्यों नहीं बताता उसको सांत्वना देता चलो जो कुछ हो गया हम दोनों राजा के पास चलेंगे और वहां ब्रह्मचर्य निवास करके उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करेंगे बालक ने कहा तुम्हें बगच्चा मैं नहीं आऊंगा उस दुष्ट राजे के पास दोबारा उसका मुंह तक नहीं देखना चाहता आप जाइए किंतु उसका पिता था विनम्र था ये बुद्धिमान का बुद्धिमत्ता है देखिए सर्वज्ञ कोई हो नहीं सकता यदि कोई मान रही मई सर्वज्ञ सर्वशास्त्रवित्त सरासरी भूल है वो सर्वज्ञ सर्ववित्त सर्वशास्त्रज्ञ केवल परमात्मा हो सकता है बाकी कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो उसका एक अंश मात्र दूसरा क्यों सनत कुमार जी भी अपने को बहुत बड़े विद्वान मानते थे हई भी है सनत कुमार आदि विद्वान का स्रोत मानते किंतु वो भी भगवान शंकर जी के सामने वहां भी बिंदु के समान भी नहीं इसलिए एक ही परमात्मा ही सर्वज्ञ सर्वविद सारा शास्त्र को जानने हो बाकी तो अपेक्षा करता है तो पिता ने पिता समझ गए और वो स्वयं जाते हैं राजा के पास राजा उनको देखकर के ऐसा सत्कार करता है जो ब्राह्मण को सत्कार करना चाहिए अर्घ्य उपाध्यादि के द्वारा देखिए बालक को नहीं किया था इनको पिता को किया इनका जो स्वभाव है व्यवहार को देखकर और उसके बाद कहते हैं हे ब्राह्मण देवता आप आए हैं मेरे से जो कुछ वर मांगना हो मांग तो कहते हैं मुझे और कुछ नहीं मेरा पास सब कुछ है धन है संपत्ति है घर है मकान है सेवा सेवा करने वाले सब कुछ है मुझे यदि आप देना हो तो मेरा पुत्र से जो आपने प्रश्न किया वही मुझे उत्तर दे दो कृष्त भबोआ राजा बहादुर हो गए क्योंकि ये विद्या है पंचाग्नि विद्या अभी तक क्षत्रियों के पास थी ब्राह्मण के पास नहीं थी हे ब्राह्मण देवता आपने पूछा मैं अवश्य बताऊंगा आज से ये विद्या है ब्राह्मणों के पास भी जाएगी तो उसके बाद वहां उसको बताते हैं सबसे पहले वहां लोग अग्नि बता दिया यहां से जो मरा हुआ जीव है कर्मी श्रद्धा शब्द से लेना भूत सूक्ष्म देखिए यहां से जीव तो जाता है निश्चय सबको पता है बोलते हैं शरीर से उड़ गया कौन प्राणपंची पता नहीं प्राणपंची क्या है करके प्राणपंची का मतलब है यहां सूक्ष्म शरीर उसको जीव भी कहा जाता है अकेला नहीं जा रहे हैं वो सत्र तत्व से युक्त भी है और उसके अंदर भूत सूक्ष्म पड़ा था तो वासना भी पड़ा है पंचभूतों का सूक्ष्म से वेष्टित हो जाता है और चैतन्य तो उसके ऊपर आरूढ़ है इन सबका नाम है जीव कहते अभी वो जो जीवात्मा है स्वर्गलोक में जाता है द्यूलोक में और द्यूलोक में जाने के बाद वहां श्रद्धा जो आवती है वहां सोम रूप में परिणत हो जाता है उसके बाद वापस आने का प्रक्रिया बता दिया ये जाने की प्रक्रिया हो गई तो वापस आते समय सबसे पहले दूसरी जो अग्नि है परजन्य अग्नि परजन्य का मतलब है मेघ का अभिमानी देवता उस अग्नि में प्रवेश होता है अर्थात सोम जो बनाता सोम रूप से प्रवेश होता है और उसके बाद वो वर्षा रूप में परिणत होते हैं बारिश रूप में बारिश परिणत मतलब वर्षा में प्रवेश करता है वहां भोगने के बाद वो वर्ष में प्रवेश होता बारिश में यहां से गया हुआ जीव मतलब इतना सूक्ष्म है वो वर्ष के बाद वो जो वर्ष है पृथ्वी में आहुति देते हैं अथा तो पृथ्वी के अंदर प्रवेश हो गया वो जीव और पृथ्वी के बाद वही अन्न रूप में प्रवेश होता तब तो अन्न में प्रवेश करता है और जो अन्न है चौथी अग्नि है पुरुष में आहुति देते उस अन्न के द्वारा अन्न का ही परिणाम हो गया वीर्य उस वीर्य में प्रवेश करता है इसलिए वहां शास्त्र में बता दिया जो लोक से परजन्या, पर्जन्य से पृथ्वी तक पूर्वक आता है यहां तक आने के लिए ज्यादा कठिन नहीं आगे तो दुष्प्रापरा कठिन है कहा जाएंगा कोई बोल नहीं सकते क्योंकि ये बारिश से आ गए वो बारिश यदि पहाड़ में गिर गया समुन्द्र में गिर गया अथवा किसी अन्यत्रा जंगल में गिर गया दोबारा उनको इंतजार करना पड़ेगा आगे उसका कर्म ले जाता है तो पुरुष के अंदर अन्न रूप से प्रवेश होकर वो वीर्य में प्रवेश करता है जीव और उसके बाद पांचवे अग्नि हैं योषाग्नि स्त्री रूप अग्नि है उनमें प्रवेश करता है ये पांच अग्नि है ज्योलोक से लेकर परजन्य अग्नि में आता है अर्थात तो मेघ में मेघ के बाद वर्ष के द्वारा तीसरे अग्नि है पृथ्वी में आता है पृथ्वी में भी अन्न में प्रवेश होकर वो अन्न पुरुष के अंदर प्रवेश होता है ये चौथी अग्नि है और पुरुष के अंदर भी वीर्य बनकर के श्री के अंदर प्रवेश करता है ये पंचम अग्नि देखिए अग्नि नहीं है वो अग्नि दृष्टि करने के लिए बता दिया और ये पांच आहुति हो गई तो पंचम आहुति के बाद कि जो वीर शुक्र और शोणित उनका जो वहां वृद्धि प्रारंभ होती है ये गर्भोपनिषद में खूब वर्णन किया है तो एक रात्रि में शुक्र और शोणित का जो मिलन होता है उसी का नाम कलल कहा दिया एक आकार विशेष को धारण करता है और सात रात्रि में ये बुद्धबुद आय बुलबुला जैसा होता है जिसमें जल में बुदबुदा आता है उस रूप में धारण करता है जीव उसमें भी है और पंद्रह रात्र में एक पिंड रूप से धारण करता है पिंडाकार परिणत होता है और एक मास में वो पिंड अत्यंत कठिन रूप को धारण करता है और दूसरा मास दो मास में सबसे पहले उसमें शिर आता है इसलिए सिर की प्रधानता मानी है सिर परमात्मा ने भी यही सोचा था शिर से ही मैं प्रवेश करूं करके तो सिर सबसे पहले आता है दूसरे महीने में और तीसरे मास में पैर आते हैं इसलिए परमात्मा ने पैर के ऊपर भी देख लिया एक मुर्दा है वहां एक मार्ग है और दूसरा अंगूठा है करके और चौथे मास में घुटने हैं पेट है कमर है ये धीरे धीरे बनने लगता है और पांचवें मास में मेरुदंड पेट की जो रीढ़ है वो बन जाती है और छठे मास में जितने भी इंद्रिय है मुख है नासिका है कान है नेत्र ये पूर्ण होने जाते सातवें मास में जीव से युक्त हो जाता है अच्छा वहां श्रुति भी बता रहे सातवें मास में जीव से युक्त होता है क्या जीव पहले नहीं था यदि जीव यदि ना होता तो ये बढ़ रहे कैसा जीव पहले भी था तो सातवें मास में जीवयुक्त मतलब है जीव का दो स्वरूप है प्राण का दो स्वरूप है प्राण पहले से ही था एक वृत्तियात्मक एक वृत्ति रहित ये जितना भी जो हलचल मत्ता है सातवें महीने के बाद क्रिया होने लगती है अभी जैसा मान दीजिए कोई समादिष्ट व्यक्ति है बिल्कुल प्राणों पर चढ़ा दिया अनजान व्यक्ति सोचेंगे अतः मर गया है क्योंकि प्राण नहीं चल रहे प्राण है उसके अंदर किंतु तो प्राण की जितनी भी जो क्रिया है बंद हो गई समझदार व्यक्ति तो समझ जाएंगे समाधिष्ट है करके किंतु तो अज्ञान व्यक्ति सोचेंगे ये मर गया क्योंकि हाथ पैर हिल रहे नहीं हलचल नहीं मच रहे अथवा कोई मूर्चावस्था में गया व्यक्ति बिल्कुल हाथ पैर कुछ नहीं हिल रहा है सामान्य व्यक्ति सोच रहे मर गया किंतु डॉक्टर बोलते नहीं मरा है अभी जीवित है वैसे ही सातवें महीने में हलचल मरता है वृत्ति बन जाती इसलिए जीव कहा दिया जीव तो अन्यथा पहले से ही है और आठवें मास में परिपूर्ण हो जाता है तो आठवें मास के बाद नवे मास तक अंदर ही वो विचार करने लगता है गर्भ के अंदर बाहर आना नहीं चाहता है उनको सारा ज्ञान होने लगता है पूर्व जन्म का और बाद में ये भी प्रार्थना करता है भगवान मैं यहां से बाहर जाके आपका भजन ही करूंगा ये प्रतिज्ञा करके आता है जीव हरेक गर्भोपनिषद में बता दिया सारी प्रतिज्ञा भूल जाते हैं वहां तो ज्ञान होता है इस प्रकार यहां प्रक्रिया बता दिया इसका मतलब जीव तो पहले से प्रवेश है अभी यहां श्रुति कैसा बता रहे इस सीमा को विधारण करके प्रवेश किया करके इसका मतलब है श्रुति समझा रहे आपको ये शरीर के अंदर जीव है वो परमात्मा ही है और प्रवेश विवेश कोई है नहीं जबी से उपाधि है तभी से उसके साथ संबंध है जैसा जैसा आपकी उपाधि बढ़ रहे वैसा वैसा उनमें भी बढ़ोतरी हो रही पहले यहां से जो गया था सूक्ष्म तभी से उन अंदर जीव है वीर्य में प्रवेश होते भी जीव है बाद में जैसा जैसा वो शरीर बढ़ गया तभी भी उसके अंदर जीव है तो कहने का मतलब ये है जन्म होने के बाद प्रवेश हुआ ये बात नहीं बैठ सकती प्रवेश का मतलब वो सदा सर्वदा है उपाधि के साथ तादात में होना ही उसका प्रवेश है बस इतना ही अन्यथा प्रवेश बन नहीं सकता इसलिए स्तुति यहां आख्याय के द्वारा समझा रहे इसके अंदर जीव आया कहां से मतलब परमात्मा प्रवेश हो गया प्रवेश नहीं परमात्मा स्वरूप है वो कहां नहीं सर्वत्र है इसलिए यहां बता रहे समझाने के लिए इस सीमा को विधारण करके प्रवेश किया प्रवेश का मतलब उपाधि के साथ तादात्म्य होना उपाधि के साथ अभिमान करना यही प्रवेश है बस यहां से खेल बिगड़ गया था परमात्मा उपाधि के साथ तादात में हो गया बस वहां से उनमें सात अवस्था लग गई एक ने सात अवस्था मानना पड़ा अवस्था से परे तब और यह संबंध होते उसमें सात अवस्था मान ले। जीव में सात अवस्था सबसे पहले अज्ञान अवस्था ठीक है यद्यपि हम अज्ञान का दृष्टा है ये निश्चय है मैं अज्ञानी हूं अर्थात मैं अज्ञानी हूं इसका मतलब उस अज्ञान का ज्ञान आपको हो रहा है ये निश्चय है मैं अज्ञानी हूं ये ज्ञान किसको हो रहा है दूसरे को तो नहीं हो रहे आपके बगल में खड़ा है उसको नहीं हो रहे स्वयं को हो रहे अर्थात अज्ञान का ज्ञान आपको हो रहे इसका मतलब आप दृष्ट हो गए ये निश्चय किंतु उसको भूल गए अज्ञान के साथ तादात्म्य किया दृष्टा को भूल गए मैं ही अज्ञानी हूं अज्ञान मेरा है करे प्रथम अवस्था है अज्ञान दूसरी अवस्था आती है आवरण आवरण का मतलब आप दृष्टा है आप व्यापक है आपका जन्म नहीं हुआ है केवल उपाधि के साथ आ गया किंतु आपका यथार्थ स्वरूप आवृत हो गया भूल गया मैं परमात्मा का स्वरूप हूं परमात्मा ही इसमें प्रवेश हुआ ये भूल गया मैं सारे गुणों से रहित हूं निर्गुण निराकार हूं भूल गया जन्म से रहित हूं भूल गया मेरा जन्म हो गया ये सब आवृत हो गया ये दूसरी अवस्था तीसरी अवस्था है विक्षेप विक्षेप का मतलब मेरा जन्म हुआ मैं अमुक का पुत्र हूं इस संसार में मेरी मृत्यु होगी मेरे अंदर षड भाव विका रहे परिणाम हो रहे विक्षेप आ गया हय व्यापक परमात्मा का स्वरूप था अपने को जीवमान के सारा ये विक्षेप आ गया ये तीसरी अवस्था तो विक्षेप के कारण इधर उधर भटकते रहा कोई उसको आनंद नहीं मिला क्योंकि आनंद अपने अंदर छुपा दिया बाहर सुख को ढूंढ रहे इतना भी आनंद था सारा छुपा दिया उन्होंने ढूंढ रहे बाहर विषय में मुझे मिलेगा करके कुछ समय तक मिल गया किंतु सदा के लिए संतोष हुआ ही नहीं तो विक्षेप के कारण इतना दुखी हो गया इतना दुखी हो गया कोई रास्ता ही नहीं मिला उसको जागृत में भी ढूंढ लिया स्वप्न में भी ढूंढ लिया सुसुक्ति तक भी पहुंच गया वहां भी कुछ नहीं मिला नहीं था। तभी जाके सदगुरु के शरण में गए और वहां जाके स्वाध्याय करके परोक्ष ज्ञान प्राप्त किया ये जो परोक्ष ज्ञान है ये चौथी अवस्था है तो परोक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान का मतलब है शास्त्र से और गुरु से जो प्राप्त हो रहे ये ज्ञान है परोक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान अज्ञान का एक आवरण को हटा देता है जैसा अब तक परमात्मा है ही नहीं परमात्मा क्या है ये हम नहीं मान रहे और परमात्मा का क्या स्वरूप है पता नहीं मेरा और परमात्मा के साथ क्या संबंध है मैं और परमात्मा भिन्न हूं अथवा एक इसमें भटक रहे थे परोक्ष ज्ञान ने ये बता दिया नहीं नहीं परमात्मा है वही तुम्हारा स्वरूप है इसलिए वहां असत्वाद नाम का आवरण हट गया आपका इतने से काम नहीं होगा ठीक है शास्त्र और गुरु बता रहे परमात्मा है तुम भी परमात्मा का स्वरूप है तो अनुभव क्यों नहीं हो रहे शास्त्र झूठ बोल रहे होगा गुरुजन झूठ बोल रहे होंगे कभी नहीं होगा हम झूठ समझ रहे तो इसलिए वहां अभानापात नाम का एक आवरण है उसको हटाने के लिए आपको अपरोक्ष करना पड़ेगा यह पांचवी अवस्था है अज्ञान प्रथम अवस्था हो गई आवरण दूसरी है विक्षेप तीसरी अवस्था परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान अपोक्ष ज्ञाने आने के बाद अभी तक उस परमात्मा को हम ढूंढ रहे थे अपना स्वरूप मानने पर भी अनुभव नहीं हो रहा था तो अपरोक्ष होते हुए अहम ब्रह्मास्मि जो प्रवेश किया हुआ परमात्मा और मेरे में कोई भेद ही नहीं है बस इतना ही अंतर है उपाधि के अंदर होने के कारण में परिचिन्न मान रहा था है तो और मैं ये की है ये उनको अनुभव होने लगता है इसी का ही नाम है अपरोक्ष ज्ञान अर्थात प्रत्यक्ष एक प्रकार से तो इतने में क्या होता अभी तक अपने को विक्षेप के कारण दुखी मान रहता अनेक प्रकार का आध्यात्मिक अधिदैविक अधिभौतिक सारे दुखों से ग्रसित है हर एक जीव आत्यंतिक दुख निवृत्ति हो गई केवल नहीं आत्यंतिक दुख निवृत्ति होती है सुसुप्ति में भी ऐसा नहीं इसलिए डॉक्टर को देख कभी कभी किसको नींद नहीं आती है दवा देना पड़ता है सोने के लिए क्यों दवा दे रहे दुख को विस्मरण हो जावे सारा बाह्य पदार्थ को भुलाने के लिए सुषुप्ति में भी दुख निवृत्ति होती है तो आत्यंतिक दुख निवृत्ति नहीं उसके बाद परमानंद की जो प्राप्ति मैं सुख स्वरूप हूँ आनंद स्वरूप हूं ये जो अनुभव करता है सात अवस्था है। एक भूल के कारण सात अवस्था में जाना पड़ा आगे का विचार हम लोग कल करें ओम पूर्णमदहा मद पूर्णात पूर्ण पूर्णशा पूर्णमेवा वशिष्यते ओम शा शाति शाति